जो हैं विचार विचार कैसा है? दिख्यार है या तो तो दिख्यार है? है ये ये या या या से तो तो नहीं आ जा जिज्ञाता है ज्ञात इच्छा किया है विचार अर्थ किया है क्या, है। है? किया है क्या? तो यही ज्ञात किया है तो ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए अब आप ये बताइए इच्छा होती है या की जाती है जैसे देखे नीघांसू से मारने की इच्छा करता है वाक्य अकेना चाकू ऐसी मारने की इच्छा करता है अगर चाकू का उपयोग मारने में है तो इच्छा में इच्छा की जाती की हो है कि हो जाती है इच्छा तो चाकू का उपयोग किस में है इच्छा में उपयोग तो नहीं है नश्वे ना जी सी अश्वेना जीवन सती अब जानने की इच्छा करता है तो अब प्रकार जानने में है की इच्छा वस्तु से तो जाएगा शिक्षा तो इच्छा में तो विरोध तो नहीं है ना तो आप बता रहा हूँ है ना तो फिर यहाँ पर इच्छा तो होती है की नहीं जाती है तो यहाँ पर जिज्ञाता तो ज्ञात इच्छा ये तो है कैसे संभव है सब तो आप विचार को तो चिंतन में जो कहा गया है वही अर्थ होगा यदि उन्होंने विचार अर्थ नहीं किया तो विचार अर्थ नहीं होगा तो कैसे ये धनाब में देखना है ना यदि है में, है? नहीं। है? दिखार है। दिखार नहीं। में है। है? नहीं, ऐसा शब्द है सब दिखा देना में भी नहीं किया है भाषाकार ने नहीं किया तो कैसे भी लिया जा सकता है न कैसे लिया जा सकता है वो भाषण में होने के लिए दिया भाषाकार ने नहीं किया तो कैसे होने की विचार के बिना लिए चिंतन के लिए मतलब विचार उपयोग इच्छा नहीं जाती इच्छा हो जाती है ना जिज्ञासा करनी होगा क्योंकि जिज्ञासा जो है हो जाती है स्वता होती है अश्विन जाने की इच्छा करते हैं अर्षु का उपयोग किसमें देखना तो वो रहना है ना इसलिए विचार करें बात ने तुम नहीं कहा है तो वो सम्बोधी नहीं है और जो कहा है वो कैसे समझो तो, बोले जाओ है। खा जाएगा, खा जाएगा। तो ये ये अब अब समझते सब जो भय घुस्सा है ना अंदर तो सोचना दैवी संपर्ती कोई मुख्य अधिकारी नहीं है इतना इनके इतना भय है तो यह दैवीय संपर्ति दैवी सम्पर्क है तो भी जगह किसके लिए होती है, है। अवयम का, अभी उता, अभी उता का और सत्तु संसुद्धी, सत्तु संसुद्धी में समाप्त सत्सु संशु से संशु क्या है सत्तु से सश संशु का पुरुष समाप्त है और सत्वस्थ क्या अंताग्रहण अंताग्रहण की शुद्धि अंताग्रहण की संयक शुद्धि है न की तो, उसको का तो पर सभी, भी सभी प्रकार के व्यों ने सर वंचन कार्य यहाँ पर, पर दूसरे को वंचना करना या दूसरे के साथ कपट करना है सभी व्यवहारों ने दूसरे के साथ वंचना का बुरा ठगी सभी प्रकार के व्यवहारों तो में दूसरे के साथ है वंचना करना वंचना को हिंदी में हैं ठगी करती है कुछ ऐसा लूट लेते हैं वाराणसी में तक सिद्धि है लोग जाएंगे और आज आपको जलेबी दे रहे हैं थोड़ा जलेबी दे दीजिए अच्छा आपको एक लीटर दूध लाते हैं समंदर ले देखिए नहीं तो बोल रहे जलेबी जाएंगे और दूध भी लाएंगे तो दूध की साथ ही जलेबी भी है अच्छा तो मात करिएगा जलेबी और दूधगा तो काम चल जाएगा तो खड़ी ले आ जाकर आएगा नहीं होता है और वन क्या नहीं एक थे डाल का नाम सुन नहीं आप बोल रहे नटवल डाल एक बहुत बड़ा थे था वो पूरी दुनिया में मशहूर था खड़ी में वो कहता था तीन महीने से ज्यादा कोई भी जेल अंदर नहीं रखता है पूरी दुनिया में एक नंबर का ठग था धारतीम हो गया था और विदेश में भी वो सभी करता था जेल में बंद हो गया कि यहाँ मैं घर वाले उसको पिछले लिखते हैं कि यहाँ खाली पीने को नहीं है, हम है। और हम लोग कुत्ते हैं और यहाँ खेती सूचने दो तो उसने वहाँ जेल से रखकर लिखा हमने तमाम सोना चांदी खेतों से रखा है उसको तो खाद सकते क्या कमी है So, जब तो जो ही जाते हैं। पर थी थी। गया <laughs> तो उसके हैं पर जोड़ते घर वालों ने पत्र लिखा कुछ नहीं मिला तो फिर अपने पति गुट होती पूरी दुनिया में उनका ये हर देश में करेंगे कुछ कुछ ना के और कहते हैं दूसरे के साथ वंचना झल और अंग्रेस साथ क्या होता है दूसरे के साथ वंचना करना हल करना और और छोड़ कर शुद्ध <ificar>। <Oak Dorothy> तो <Sdess uwagę> भाव से व्यवहार करना शुद्ध भाव से व्यवहार करना ये सत्य संस्कृति कर वैसे यहाँ पर है ना करके संशुद्धी करना संधि शुद्ध भाव से है देखना ये ऐसा लगाएंगे यहाँ पर सत्य संशुद्धिकर्क अंत्या कैसे लगाएंगे तत्व संस्थी का क्या अंताकरण अंताकरण की संस्कृति पहले यही अंत लगायेंगे तत्व संस्कृति पर हुआ अंताकरण की संशु अंताकरण की भी। सिद्धि तात्पर्य बताते हैं सभी प्रकार के त्योहारों में दूसरे के साथ कपटे और धूप आदि को छोड़कर शुद्ध कर दे कर दे कर दे। दे भी दे। अब देखेंगे अवयम हो गया सत्य संतुद्धि और श्लोक में क्या है ज्ञान योग जो स्थिति तो ज्ञान योग जो तो स्थिति का देखेंगे तो यहाँ ज्ञानम ज्ञान किसे कहते हैं शास्त्र का आचार्यता क्या आत्मादी पदार्थ नाम औगमा शास्त्रता क्या आचार्यता शास्त्र से शास्त्र ओर आचार्य से आत्मा आदि पदार्थों को समझना आत्मा आदि पदार्थों को जानने समझने को, को ज्ञान तो तो तो कर। करते हो गया। आत्मा आदि आदि आदि से आत्मा पदार्थों को जानने का नाम ज्ञान है समझने का नाम ज्ञान है ज्ञान हो गया अब योग किसे कहते हैं उसको बताते हैं अवगत नाम इंद्रिया कुछ संघारणा एकाग्र प्रयास स्वास्थ्य संवेदा कारणम ाम करते समझे गए पदार्थों को जाने गए पदार्थों को जाने गए पदार्थों को इंद्रिया संघ्रहण कर रहे इंद्री आदि के निग्रे के द्वारा इंद्री ले लेंगे बहु इंद्री और वादी से ले लेंगे अंतर इंद्री वादी लेना है ना इससे तो यही सहमति है इंद्री से बहु इंद्री ले लो आदि से अंतर ले लो की इंद्री आदि के निग्र इंद्रिया इंद्रिया संघ्रहण है ना के के के <disfruta> इंद्री आदि के निग्रह से इंद्रिया एक से एकाग्रता के द्वारा इंद्रिया एकाग्रता इंद्रियाग्रता के द्वारा अपने अनुभव में लाना लगाएंगे इंद्री आदि के निग्रह के द्वारा इंद्री आदि के निग्रह से एकाग्रता के द्वारा अवगतान संवेदन पदार्थों को अपने अनुभव में लाना स्व अनुभव स्वास्थ्य स्वा संवेदनादी के निग्रह से एक आग्रा के द्वारा इंद्रियादी के निग्रह से एकादता के द्वारा अवगता नाम पदार्था नाम जाने गए पदार्थों को अपने अनुभव में लाने को योग कहा जाता है ठीक है शांत तो रूप तो समझने का कुछ लोग प्रयास करते हैं हालांकि शांत को तो समझने वाले भी बहुत कम है जो ठीक से समझे और जो ठीक समझते हैं उनमें भी ये करना बड़ा कठिन है और फिर तयोग तयोग से लेना है ज्ञान योगी जी ज्ञान योग्य हो व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति यहाँ भी सप्तमी तत्पुरुष समास है व्यवस्थिति कर व्यवस्थानम व्यवस्थानम कर व्यवस्थानों का तो निष्ठता है ना व्यवस्थानों का क्या निष्ठता और तो ज्ञान योग व्यवस्थिति कर सकता है निष्ठता ज्ञान योग में इसकी, ज्ञान योग में स्थित बुलाना ज्ञान योग में स्थित बुलाना प्रधानो देवी सात्विकी संपद ये सात्विक दैवी यह प्रधान है अथवा यह प्रधान सात्विकी देवी संपद है यह प्रधान सात्विकी दैवी संपद है यहाँ दैवी से तरफी ये प्रधान है कौन ज्ञान योग में स्थिति हो जाना ये सभी दैवी संपत्ति में प्रधान है है ना भानु साफ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा तो समझा और क्रम और वो सप्तम पूर्व परिपिन करके बनाएंगे तो संपत्ति भी बन जाएगा है ना किन करके बनाएंगे संपत्ति नहीं करेंगे क्या होगा संपद क्यूप करेंगे तो काम तो आप हाँ संपर्क अब देखेंगे ये प्रधान देवी संपर्क है कोई ज्ञान योगी ज्ञान योग में होना ये समझिए समझना और जो समझ समझेगा उनको अपने अंगों में ले आना जरूरी है कोई काम नहीं होगा हैं इनकी मतलब और एकाग्रता करके चिंतन करें है ना ये एकाग्रता और करें वो तो मेरे ध्यान तो के बाद लेकिन एकाग्रता पूर्वक चिंतन होना तो वही स्थिति आ जाती है मनला मनला एक तरह की मतलब मन के बाहर का भाव यही एकाग्रता से योजना है गो? ये तो की होती है, लेकिन गों गों तो ये उच्च लगाएंगे क्या ऐसा अधिकृता नाम संभवती क्या ऐसा अधिकृता नाम यहाँ प्रकृति क्या ऐसा अधिकृता नाम हाँ, क्या अधिकृता नाम यत्र या यत्र या संभवती संभवती यत्र यत्र और जिन अधिकारियों की जितने और जिन अधिकारियों की जितने जितने मतलब जिस विषय में और जिन अधिकारियों की जिस विषय में दो शास्त्र की प्रकृति संभव होती है दो शास्त्र तो शक्ति मन विक्रम अब वही भाव है कि अपने की अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न आदि का विक्रण करना सामर्थ है ना सामर्थ से ज्यादा नहीं परेशानी हो जाएगी और ये गृहस्थ का काम है जिन अधिकारियों की जिस विशेगी कहा है ना उनकी गृहस्थ आदमी का काम है कमाना बांध करना जैसा दूसरे याद करनी अब देखेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य आदि का वितरण करना अन्य है औषधि है वस्त्र है ना और जरूरतमंद दुण लोगों दुण को ज्यादा बहुत बड़ा नाम है ना और जिनको लोगों में खूब मिलता है खाने पीने को देने वाले उनका मिलता है और जरूरतमंद हो इसको जो और क्या है अपने परामर्श के अनुसार अन्दा जी का वितरण करना दान करना चाहे दम देना नाम उपायकरणों के उपकन उपरांता बायकरणों की उपरांता को धन कहाना चाहते और क्या है तो भाष्ट अच्छा। भाषाचार बताते हैं कि अंतरकरण के उपकन को शांति कहा जाएगा अगले सुरक्ष में शांति का उपलम व्याकरणों का उपम कम है और अंताकरण के उपम को शांति कहा जाएगा श्लोक में यज्ञ या क्या यज्ञ यहाँ पर यज्ञ से रहना है अग्निहोत्रादी स्रोत यज्ञ स्रोत मे स्त्री में जिन यज्ञों का विधान किया गया है वे कौन से यज्ञ होंगे स्रोत यज्ञ होंगे अग्निहोत्र दस गोम आदि गोम आदि कैसे यज्ञ नहीं है स्रोत यज्ञ स्मार्था गया देवयदि और देव देवयदि स्मार्थ यज्ञ जो पंच महायज्ञ आते हैं ना पंच महायज्ञ के अंतर्गत जो अध्यापन है ना तो ये अध्यापन तो क्या है संख्या है क्योंकि ये है ना आता है अष्टवर्सम ब्राह्मणम उसमें एक सम्यावेद अट्ठवर्सन ब्राह्मणम उसमें एक ये क्या है कि अध्यापन का विधान किया गया अच्छा अब उसमें पंच महायज्ञ में जो देवयज्ञ आता है ना यज्ञ भूत यज्ञ ये सब स्मार्ट कैसे अध्यापन है तो देव यज्ञ आदि आदि से ले लेंगे यहाँ पर आप क्या पृतृय जो तर्पण है और होम जो है देव यज्ञ होम जो अग्नि में जो है ना अवी डाली जाती है वो भूलन बना करके और ये बलि जो किसी को खाने को देते है, है? है।, तो है और मेरी के अद्भुत है पंच महायज्ञ में एक ये संख्या देती है न मनु की लिख सकते मनु की संख्या तीन सत्तर हाँ तीन उनहत्तर से शुरू होता है प्रदर्शन तीन उनहत्तर से शुरू होगा तीन उनहत्तर देख रहेगा अब देखेंगे तो स्वाद गया है। दे दे अद्रिस्ट अद्रिस्ट के लिए स्वाध्यायी का अध्ययन करना लेना है तो और इसमें श्लोक में स्वाध्याय क्या है तपा तब क्या है वर्तमानी राधी है की आकार कहिए गीता ग्रह के बाद जो संस्करण चाहिए तो तक है ना ही तो चाहिए तक आदि ऐसी क्या लेना है वार्षिक और मनस्थि आगे कहे जाने वाले सारी गादी तक लेना है और आजन कर सर्वदा रिजुत्व सर्वदा तर क्या है इसलिए सभी को नहीं चाहिए तो इन सबका संबंध में तृतीय लोक में भगवान के संपर्म दैवी और धारक है, है न दैवी संपर्क के युक्त मनुष्य के ये गुणवी तो संपर्क वाले मनुष्य के गुण रह गए हैं श्लोक के साथ संबंध है सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपे शुनम अहिंसा सत्यम त्याग क्रांति अकैषण दया, दया भूतेष् हालोलुत्म ये अहिंसा अहिंसा है कि किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना किसी भी प्राणी को देना और सत्य अर्थ है सत्य भाषण करना क्रोध का भाव व्याख्या तो तो के भाष्य से देखेंगे पदार्थ में बताई देता हूँ है ना अक्रोधा क्रोध का भाव व्याघा कृषि भाष्यकार न कन्या है न कन्या संपर्क और काम के ही तो शांति का अर्थ हो गया यहाँ पर अंताक्रमण का उपम आया था ना पहले अंताक्रमण के उपम को शांति समझ ये कम है शांति का सक्ष चंद्र था कम अंताक्रमण का उपसम और आप इसका अर्थ है चिगरी बनेगा भाव भारतीय देखे ना हिंदी में सिगरी कहते हैं इधर की बात इधर लगा लेगा उधर से उधर लगा लेगा कुछ लोगों का ऐसा सुखा होता है कुछ उसके लिए रुचि नहीं बचती होगी सुनकर भूपेश प्राणियों में प्राणियों के प्रति दया दुखी प्राणियों के प्रति दया ये जरूर बड़ा गोल हैुपत करते है लोलुप्टा का भाव लोलुपता का भाव सबका और हक में आएगा व्याख्यान माधवम करके मृदुता मृदुता करूरता का अभाव अर्थ है यहाँ पे लज्जा लज्जा और अचाप करते तो अहिंसा अच्छा अहिंसा का अर्थ है की प्राणियों को पीड़ा न देना प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना ठीक ठीक समझना है तो योग सूत्र और जैसा के लिए है ना क्या जाति जैसे साल भरवाना महाप्रथम ठीक है ना के प्रयानो महाप्रथम और वहाँ जो है ना एक सूत्र के हैं अहिंसा को ठीक से अच्छा तो अब तो ध्यान देना अहिंसा करके अहिंसन अहिंसनम करके प्राणी नाम पीड़ा भजनम की प्राणियों को पीड़ा ना दुषाना प्राणियों को पीड़ा न देगा सत्य उनके देखेंगे यथा भूचार्थनम देखा है ना यथा भूतात वचनम का है यथा भूतात वचनम यथार्थ वचन को बोलना जैसा अर्थ है वह वचन को बोलना यथार्थ वचन को बोलना और यथार्थ वचन को बोलना और कैसा अप्रिया वर्धितम ये है ना मतलब अप्री और झूठ को छोड़कर अप्री और झूठ को छोड़कर यथार्थ वचन को बोलना झूठ को छोड़ना झूठ को कभी भी बोलना नहीं चाहिए झूठ बोलना बहुत बड़ा बात है सुख जो है ना को तो है कि सत्यागना प्रेमास करना चाहिए और यह कहते वो राष्ट्रीय संपत्ति करने तो है यहाँ पर क्या है अपना अप्री और झूठ को छोड़कर यथात बोलना अप्री वचन को अप्री को छोड़ करके मतलब जो वचन किसी के घूमने लगे उसको क्यों बोलना अपनी भी नहीं बोलना है सितंबर सत्यारा कटू सत्य अपनी सत्य दो स्थान पर बोलने को कहा है शिष्य के बना है उनके हित करने के लिए अपनी सत्य भी बोलना चाहिए लड़का जीत करता है और यदि विकास होते हैं सत्य न बोले अपनी सत्य न बोले तो सुधार हो तो उन्होंने बोला वैसे नहीं अब देखेंगे तो, तो को तो किसी से मतलब नहीं है अपनी अप अप दूसरे के द्वारा अपमानित व्यक्ति का और अब यथस्तकार से व्यक्ति का लगा ये ऐसे की चाहे वो अपमानित हो जाए या पिटाई की जाए तो भी क्या है की आयुर्वेद क्रोध को रोक लेना आयुर्वेद क्रोध को रोक देना ऐसा लगाएंगे दूसरे के द्वारा अपमानित किए जाने पर हुआ वह दूसरे के द्वारा अपमानित किए जाने पर अथवा एक पिटाई किए जाने पर भी उत्पन्न हुए क्रोध को रोक लेना उत्पन्न हुए क्रोध को निश्चित कर देना ये क्या याद प्राप्त है न के द्वारा अपमानित किए जाने पर अथवा जाने पर उसको नहीं रोकते हैं तो देवी है। है। दो दो तो तो भी तो है नहीं आया है। नहीं आया बहुत लोग ऐसे होते हैं ऐसा मजीद कहते हैं किरण भी छप्पड़े तो बनते किरण भी ऐसे मात्र और कोई यदि उनका कोई यदि कोई माल भी ले जाए तो बलते में फदे है वो यहाँ पर क्या हो गया आपने लग तो जाएगी त्याग त्याग करके सन्यासाह है ना त्याग करके सन्यासदीकर देना चाहते संन्यास करके संन्यास क्यों किया क्यूँकी पूर्व मैदान को तो कहा गया पूर्व मैदान को दान थे किया दान है। एक अर्थ मान करके ये जो एक अर्थ अर्थ मानकर ही भिन्न भिन्न अस्तियाँ उन्होंने लेकिन वो दूसरा अर्थ किया जा सकता है संन्यास अर्थ नहीं करके अर्थ हम तस्था दिया है संभव है फिर भास्तेदारे दाम तो पहले कहा जा चुका है समझा त्याग कर पूर्व में जान कहा जा चुका है वो भी का वो भी है, सकार करना पड़ता है होता है संयास काम क्या ऐसा विद्योग कहा गया है शांति लाया श्लोक में अंताकरण अंताकरण का उत्सम शांति है जिसको कि संग कहा जाता है स्वाद में आता है अपैसुनम अपी है ना अपैसुनम को समझाने के लिए पहले को में अपैश्नम और कल सत्य होने पर अतिशूनता यहाँ दूसरे के सामने दूसरे के दोष को प्रकट करना प्रश्न किया जाता है मतलब एक के सामने दूसरे के दोष को प्रकट करना है ना प्रश्न ही है ना मतलब एक के सामने और प्रबंध कहते हैं दूसरे का दोस्त एक के सामने दूसरे के दोस्त को प्रकट करना परेशन कहलाता है परसन कहते हैं यहाँ पर सुनता आपका रभावा और उसके अभाव को क्या कहते हैं अपय सुन जिसको परसून है उसको हिंदी में कहता है अपय सुनम उसके अभाव को कहते हैं अपय या अभी मतलब कुमी न करना किसी टीम ऐसा किसी नहीं करना ऐसा ही करना अपने सुनम का अभी खाली जो हाई अभी खाली खी कर देो सकु ये पर्याय आता कृफा हा आणि ते सुद्धा दुखी पेशी दुखी पेशी प्राणी सुद्धा काज म्हणून नाही आणि दुखी पेशी सुद्धा दया करते कृफा हा और भृतेश्वर करते दुखी पेशी प्राणी से दुखी प्राणीों पर कृपा करते दुखी प्राणियों पर हा ये बहुत बड़ा कोण है दुखी प्राणियों पर कृपा करना अलोनुप्को में ना लोग भी पता पा में आकार रहता है, है। ना यहाँ पर आकार नहीं है यहाँ पर आकार का छन्वि आठ प्रियोगे नाम आठ प्रियोगे अलोनुक्तो का अर्थ बताते हैं विषय सन्निधो इंद्रिया नाम अभिक्रिया की विषय की सन्निधि होने पर विषय की निकटता होने पर भी इंद्रियों में विकास न होना विषय के निकटता होने पर भी इंद्रियों में विकास न होना एक चीज का है अलोनुप्कार होना मार्गम का मृदुता मृदुता का से मतलब का अभाव और धी का क्या से लग्जा। लग्जा है लज्जा लज्जा समझते है लज्जा होती ना यदि हम पाप करेंगे तो हमारी पहचान की लोग क्या कहेंगे हमारे संबंधी क्या कहेंगे बड़े बड़े क्या कहेंगे ये क्या है लज्जा हम ये ज्जा होती है आजकल तो बिल्कुल सुना हो गया तो करने लोग मानते हैं क्या <सद्तित> <सदित> तो है ये समाप्त हो गया झूठ बोलने में में बड़ा झूठ बोलने तो लोग क्या कहेंगे निर्मित हो गये सब ये करते हैं लज्जा लज्जा भी दैवी संपद है लज्जा जानते हैं जो नहीं करना चाहिए उसमें लोक लज्जा होनी चाहिए हैं? हाँ निसिध कर्म करने में लज्जा होनी चाहिए निसिध कर्म करने में लज्जा ठीक है अच्छा अपनम कर रहे हैं प्रयोजन प्रयोजन के न होने पर प्रियोजन न होने पर या बिना प्रयोजन के प्रियोजन न होने पर वाद पानी पाद आदि की क्रियाओं का न करना ये कोई प्रयोजन नहीं है ना तो इन क्रियाओं को न करना जी के कोई प्रयोजन नहीं है वो क्या है कि फालतून <laughs> खेलो कुछ ना क्या ध्यान मदन में कुछ तो प्रयोजन के न होने पर क्रियाओं को न करना यह क्या अपना प्रयोजन करना पड़ेगा चिं क्या और देखो तेजूढ़ तेज क्षमा गतिशम सबसे प्रथम अन्य होगा भारत का हे भारत अब एयम से ले करके और अचापन तक ले लेना फिर सब आज क्षमा दृष्टि सौरोमानिका ये सभी गुण संपदम से दैवी संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न हुए अभिजात क्या था लक्ष्य करके उत्पन्न हुए को लक्ष्य करके उत्पन्न हुए मनुष्य के होते हैं ये सभी गुण देवी संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले मनुष्य के होते हैं दैवी संपद को लक्ष्य करके जो उत्पन्न हुआ है तस्वीर कर्मानुसार जो है ना दैवी संपद उसका लक्ष्य मिल है इसके अनुसार कर्मानुसार तो देवी संपद को करके उत्तम हुए के लिए गुण होते हैं सरल अर्थ चाहो तो देवी संपद से भी मनुष्य के लिए गुण होते हैं लगे अच्छा यहाँ पर तेजा क्षमा धृति संभ अद्रोहा नापी मालिका नापालिका कल तो इन शब्दों का भाष्य ही है अच्छा रहेगा तो तेजा का जपरागल भम तेज का क्या प्रागल। है प्रागल देवी संपद से तेज का जपरागल भ्रम भगवान कहते हैं स्वर्ग बता दीना तेज कर्क त्वचा की क्रांति नहीं त्वचा की चमक नहीं है तो तेज कर्क क्या कागल हम ये ध्यान देंगे तेज जो मनु स्मृति में बताया है ना ब्राह्मण का तेज क्या है कि की निषिकर्म में करने में जैसे जबरदस्ती में कर्म कराते है ना किसी की चोरी कराएंगे झूठ बुलाएंगे ऐसा तो धूराचार के सामने न झुकने का सामना धूराचार के सामने न झुकने का सामना वो चीज वो कोई ये आँख से दिखाई देने वाला नहीं है जब तक दिखती है तो आँख से दिखाई देती है ना बुरे कर्मों में सामने ना झुकने का सामर्थ्य ये क्या है आपका तेल है ये किसका तेल तेज साधक का और राजा महाराजा का क्या है? ये साधक का है नाचार के सामने न झुकने का सामर्थ्य तेज कितना है साधक का और महाराजाओं का पेड़ क्या है खराब होना सामर्थन दूसरे को दबाकर रखने का सामर्थ्य दूसरे को दबा रखने का ये तेजता ऐसी पागल गयी थी मतलब न ढुकने का सामान करता है ये जीप्टी वाले को कि जो बाईस प्रभाव बालिका तो यहाँ भाष्ट तो जो आँख दिखाई देती है उसको मनाई कर गई ना ना जीतती है नो त्वचा में रहने वाली चमक को यहाँ से नहीं कहा जाए त्वचा में रहने वाली कहाँ से घर से हुआ है है ना? यहाँ पर जो ते ते ते तो कि है जो तेजस्वी महात्मा कहे गये ना तो तेजस्वी यही समझ रहेशाली का बंद बाहर ही साथ ही नहीं दिखाई देगा यही सामर्थ है की बुराई तो के सामने दिव्य बढ़ जाएगा जी जी वो आचरण जो हर चीज पता चलेगा आपसे नहीं दिख पाएंगे इतना जरूर है की साधना करके जो तेजस तक बढ़ा लेते थे तो वो से हो जाएगा को बताते हैं आकृष्ट के बाद तालिकस क्रिया अनुपत्ति आकृष्ट एक अर्थ है की अपमानित किए गए और तालिकस के कारण गए ऐसा लगाना कि अपमानित किए जाने पर वा कार्यकर्त अपमानित किए जाने पर अथवाने पर ए, हो? विकार उत्पन्न है अंतर अंताकरण अंताकरण हाँ अंताक्रमण का उत्पन्न न होना या क्रोध उत्पन्न न होना ये क्या क्षमा क्षमा क्षमा हैं ना क्षमा कितनी बड़ी क्षमा बताइए ये ने कोई हाथ कर जोड़ा प्रार्थना किया कुछ भेंट बिजाई लिया और बोले क्षमा कर दिया ऐसा ये है कि ये आएगी पिटाई लिए तो अपमानित किए जाने और अथवा अच्छा पिटाई किए जाने पर अंताग्रहण में विकार का उदयना होना अंताग्रहण में क्रोध भी विकार का उदयना होना चुनाव है तो का कर्फ बताते हैं भाष्यकार पहले किया है ना कि उत्पन्न हुए विकार को रोक देना अक्रोध है ऐसा पूर्णय मैंने प्रो� कहा है भगवान कहते हैं उत्पन्न विकार को रोक देना अक्रोध है ये पहले हमने कहा है विकार उत्पन्न हो जाए फिर रोकना तो क्रोध हो गया तो यहाँ पर क्या है विकार का ही ना होना क्षमा है, है। तो अक्रोध के लिए बड़ा गुण हो गया क्षमा एक कम क्षमा क्या अक्रोधस्त विशेषा इस प्रकार क्षमा और अक्रोध का भेद होता है क्या अक्रोधस्त विशेषा इस प्रकार क्षमा और अक्रोध का भेद है अब देखेंगे धृती ही क्या श्लोक में अर्जन करना कितना है जब देवी संपद अर्जन करने में करना तो कठिनाई तो तो है यह जिसको ब्रह्म का आक्रोक कहते हैं साक्षात्कार कहते हैं है अब देखना ये तो सब कुछ होना चाहिए बड़ा है द्रिखी ही। द्रिखी को हैं और से उत्तम इंद्रिय में होने पर काम करते करते कभी तो कभी क्या होता है दे देव इंद्री में क्या है कार्य करते करते देव इंद्रियों में थकावट उत्पन्न होने पर अवसाद उत्पन्न होने पर तत्ते बता उस अवसाद को निवृत करने वाला उस अवसाद को निवृत करने वाला उस थकावट को निवृत्त करने वाला अंताकरण की वृत्ति विशेष वृत्ति है अंताकरण की वृत्ति विशेषता क्या है वो कैसी है इतना लगेगा पहले का कार्य करते करते कर इंद्रियों में शिथिलता प्राप्त होने पर या देह इंद्रियों में थकावट उत्पन्न होने पर उस थकावट को निषेद करने वाला थकावट का या उस थकावट को निवृत करने वाली अंतरण की वृत्ति विशेष जिस के द्वारा जिस अंतरण की वृत्ति विशेष के द्वारा वृत्ति के द्वारा उत्तम विचान कर उत्साहित हुई या पुनः प्रवृत्त हुई जिस वृत्ति के द्वारा पुनः प्रवृत्त हुई या उत्साहित हुई इंद्रिया और देह करणानी का देहा इंद्रिया और देनाजन कर औसाद को प्राप्त नहीं होते हैं या सिथिल नहीं होते हैं थकते है। लग गया जिसके द्वारा उत्साहित हुए इंद्रिया और देखी नहीं होते हैं बहुत लोग तो है ना कहीं की घंटे पढ़ते रहते कुछ बोलते हैं हम तो थोड़ा भी पढ़ेंगे थक जाएगा पढ़ते ही नहीं बहुत लोग नहीं लगता कहते हैं उसे उन्हें धरती गुण नहीं है तो थोड़ी पढ़ने थक जाते कमी है धरती गुण नहीं ये साधना करने मुझे साधना भरना नहीं, नहीं लगता तो साधना के अंदर अंतर ध्री धरती है दुणी दुणी दुणी सन्ते सन्ते तो बीस घंटे बढ़ी जाएगा कौन है जो डिप्रेशन है ना इंग्लिश में शब्द औसादी में डिप्रेशन डिप्रेशन अवसाद औसाद अब देखेंगे तो धरती क्या देखते सोचा को दो प्रकार का होता है, है। तो बाह्यम क्या सोच और मृत जल कृतम मिट्टी और जल से होने वाली शुद्धि सोच का शुद्धि मिट्टी और जल से होने वाली शुद्धि यह क्या है बाय शुद्धि मिट्टी और जल से होने वाली शुद्धि क्या है बाय शुद्धि है दोनों की अनिवार्यता है आजकल लोग सोचते हैं कि हम क्या है की अंतर शुद्धि करेंगे बायसुद्धि नहीं करेंगे तो बात बनती नहीं है सात सरकार दोनों प्रकार की शुद्धि का विधान करते हैं योग सूत्र में क्या हैंगे तो जो बाय सोच है इससे क्या होता है अपने अंगों में घना होती है इसका पालन करने से नहीं अपने अंगों में प्रेम होने से क्या होता है विस्तृत होती है जो का पालन ज्यादा नहीं करते हैं तो अपने अंगों में प्रेम होता है उससे क्या होता है भोगों में रुचि होती है और सोच का ज्यादा नियम लेने वाले वो क्या होता है अपने अंगूर की सफाई करो खाना फिर हो जाता है ना शरीर ऐसा लोग कितना क्रीम पाउडर लगाएंगे सुबह खुशी कमी हो जाता तो तो है, है, है तो कितना शरीर कैसा बुखा चीजें कितना बेकार चीज है शरीर के साथ बिल्कुल बेकार की है मिट्टी जल से जो है ना मिट्टी साबुन से शरीर की शुद्धि होनी होती है शुद्धि मिट्टी ही होती है जहाँ तक मिट्टी से ही हाथ धोना चाहिए शौचालय लेने के बारे में कोई ऐसा गर्भ नहीं है जैसे मिट्टी का बताया गया है मिट्टी से ही यहाँ धुंगा करेंगे ऐसे कोई चलता नहीं तो मिट्टी और जल से होने वाली सोच क्या है? है उसमें क्या है योग सूत्र में स्वांगेश जुगुप्सा अपने अंगों में घड़ा जब अपने अंगों में घड़ा हो गई और फिर क्या है कि दूसरे के साथ संसर का अभाव होता है दूसरे के साथ संसर की इच्छा नहीं है सोच का अनुपालन करता है और जो शौच का पालन नहीं करता है किसी के साथ रुको किसी के साथ बैठो किसी के साथ खाओ किसी के साथ है और मजा सोच वाला आदमी बोल सकता है ये देखिए उसने जल्द से होने वाली शुद्धि वाय शुद्धि आप ध्यानक्रम से और शुद्धि बताते हैं ये क्या है मन और बुद्धि की निर्मलता मन और बुद्धि की निर्मलता ये आंतरिक सोच है इसको बताते हैं निर्मलता है ना निर्मलता को बताते हैं माया मतलब क्या होता है छल कपट न कपट और राग आदि रूप कलुष्ता का अभाव निर्मलता का क्या है माया राग आदि रूप कलुष्ता का अभाव यह मन की निर्मलता मन की निर्मलता क्या है कपट और राग आदि रूप कलुष्ता का अभाव मन और बुद्धि जी निर्मलता है मन और बुद्धि की निर्मलता है ये आंतरिक सोच है एवं शौचम के बिना इस प्रकार शौच दो प्रकार का होता है अद्रोहा करता है धानसा भावा कर अहिंसनम है मतलब दूसरे के कर, हिंसा करने की इच्छा का भाव दूसरे के हिंसा करने की इच्छा था मतलब यहाँ इतना लेना दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा का भाव या दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा का भाव अहिंसनम अब यह क्या नाति मानी नाति मान्यता देखेंगे अत्यर्थम माना अतिमाना अत्यंत मान को क्या कहेंगे अतिमान अत्यर्थम माना है ना तो अत्यंत मान को कहेंगे अतिमान और यस् विद्यते अतिमानी सात अतिमाना यद्यते अतिमानी मतलब अतिमान जिसका होता है उसे क्या कहते हैं अतिमानी और सर मतलब क्या मतलब अतिमानिना भावा अतिमानी के भाव को क्या कहेंगे अतिमान्यता भाव में सर प्रत्यय सर भावा के भाव को क्या कहेंगे नाति अति मान्यता गर्थ हो जाएगा खूब घमंड क्या होगा खूब घमंड तो ये मानिकार घमंडमान्यता भाव भगवान कहते हैं आत्मना पूज्य विषय भावना भाव कि अपने में अपने में अत्यंत पूज्य होने की भावना का भाव अपने में अत्यंत पूज्य होने की भावना का भाव लगता है ना कि हमको तो बहुत बड़े विद्वान है बहुत सम्मानित है बहुत बड़े समाज सुधारक है बड़े भारी मुरलेश्वर है बड़े भारी छात्र है बड़े भारी ज्ञानी है बड़े अध्यापक है इसका तो भावना का अभाव होना भावना नहीं होनी चाहिए है ना अत्यंत पूज्य होने की भावना का अभाव होना मतलब धन का अभाव होना ये होना चाहिए भी नहीं करनी चाहिए धूम की अभियान एक अभयादी से लेकर यहाँ के अंत तक कहा अंतिम में क्या है नाति अभ्या, से न सिमानता अभियाधिता है न संपदम अभिजात से तो यहाँ पर बताते हैं कि विशिष्टान संपदम विशिष्टान संपदम क्यों की तो विशिष्ट संपत्ति किस से विशिष्ट संपत्ति विशिष्ट संपत्ति किस से मतलब किसके द्वारा विशिष्ट संपत्ति तो बताते हैं है दैवीन का अर्थ है ना देवीन का अर्थ है यहाँ पर नाम देवीन का क्या अर्थ है हाँ नाम।, नाम इदम अड़ प्रत्यय करके क्या बनेगा दव और फिर होगा फिर फिर जाने से भी भूल जाएगा तो देवा नाम इधम बन जाएगा देवीन की देवताओं की संपत्ति अब यहाँ पर क्या अभी अभिजात शब्द आया है ना से कर अभिलक्ष जात से अभिजात से क्या है अभिलक्ष जात से अब ऐसा लगाएंगे कि देवी मतलब देवी संपद को उद्देश करके उत्पन्न हुए देवी संपद को उद्देश करके कर्मुस देवी संपद को को उद्देश करके उत्पन्न हुए अब वो कैसे लोग होंगे दैविक या यश से देवताओं की मतलब के दैवी के योग्य योग्य या कृपा वो कैसे होंगे भावी कल्याण भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है ऐसे कौन है दैवी संपद के योग्य नहीं दैवी संपद को उद्देश्य करके उत्पन्न हुए मनुष्य जो दैवभि के योग्य है भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है ऐसे दैवी संपत्ति को उद्देश्य करके उत्पन्न हुए मनुष्य के ये सभी गुण होते हैं ये अथो गया हे भारत ओम पूर्णमद्यूर्ण